नोशो टॉक प्रीतम छवि ननन बसी नंबर टेन अंतिम प्रश्न भगवान आप हमें इतना हंसाते हैं मगर स्वयं कभी क्यों नहीं हंसते वीना एकांत में हंसता इधर तो तुमको देखता हूं तो रोना आता आदमी की हालत इतनी बुरी कि हंसो तो कैसे हंसो आदमी बड़ी दयनीय अवस्था में बड़ी आंतरिक पीड़ा में कैसे जिंदा है यह भी आश्चर्य की बात है इसलिए तुम्हें तो हंसा देता हूं लेकिन खुद नहीं हंस पाता हूं एकांत एक में हंस लेता हूं जब तुम नहीं होते जब तुम्हारी याद बिल्कुल भूल जाती तुम्हारे चेहरे नहीं दिखाई पड़ते तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा दुख विस्मृत हो जाता है तब हंस लेता हूं लेकिन तुम्हारे सामने हंसना असंभव है जिनकी सांसों में कभी गंध न फूलों की बसी सोख कलियों पे जिन्होंने सदा फपती ही कसी जिनकी पलकों के चमन में कोई तितली न फंसी जिनके ऊठो पे कभी आई न भूले से हंसी ऐसे मनहूसों को जीभर के हंसा लू तो हंसू अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लू तो हंसू बेखुदी में जो कभी पंख लगाकर ना उड़े होश में जो ना महकती हुई जुल्फों से जुड़े देखकर काली घटाओं को हमेशा जो कभी मैखाने की जाने न कदम जिनके मुड़े उन गुनहगारों को दो घूंट पिला लूं तो हंसू अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लूं तो हंसू जन्म लेते ही अभावों की जो चक्की में पिसे जान पाए ना जो बचपन यहाँ कहते हैं किसे जिनके हाथों ने जवानी में पत्थर ही घिससे और पीरी में जो नासूर के मानिंद्र से उन को कलेजे से लगा लू तो हंसू अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लू तो हंसू जिनकी हर सुबह सुलगती हुई यादों में कटी और दोपहर सिसकते हुए वादों में कटी शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम वक्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं अभी हंसता हूं जरा मूड में आ लू तो हंसूं वीणा हंसना मुश्किल मनुष्य को देखकर आंसुओं को रोक लेता हूं यही काफी तो मनुष्य की दुर्दशा तो देखो उसके भीतर बसे हुए नरक को तो देखो और कठिनाई बढ़ जाती है क्योंकि इस नरक को बनाने वाला वही मुल्ला नसरुद्दीन शराब पी के सड़क से चला जा रहा था पैर फिसल गए, गिर पड़ा कई फ्रैक्चर हो गए एक आदमी उसे उठा के पास के मकान तक ले जाने लगा वो भी नशा किए हुए था उसको उठाने कुल, उसको लेके चलना तो मुश्किल ही था खुद ही चलना मुश्किल था वो गिरा नसरुद्दीन की और कुछ हड्डियां बची थी तो वो भी टूट गई दो चार और पिए कर चले आ रहे थे मधुशाला से बाहर ये मधुशाला के बाहरी हुई होगी घटना उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई ऐसे नहीं स्ट्रेचर चाहिए सो जल्दी से उन्होंने दो तो डंडे कहीं से लाए और कपड़ा बांध वगैरह के स्ट्रेचर बना लिया आधी रात और तो कोई था भी नहीं मुला को स्ट्रेचर पर रखा के अस्पताल ले चले वो कपड़ा फट गया वो उसमें से गिरा हो और कुछ बचे थे, थे तो वो टूट गए जब दूसरे दिन उसके मित्रों से देखने गए तो उसकी हालत देख के बड़े हैरान हुए सब पूरा शरीर ही बंधा था सब जगह पट्टियां ही पट्टियां पलस्तर ही पलस्तर खोपड़ी से लेके पैरों तक बस जरा आंखें दिखाई पड़ती थी नाक दिखाई पड़ती थी मुंह दिखाई पड़ता था उन्होंने पूछा नसरुद्दीन को कि बहुत तकलीफ होती होगी नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं ऐसे तो तकलीफ नहीं होती जब हंसता हूं तब होती तो उन्होंने पूछा कि भले मानस हंसते किस लिए हो इसमें हंसने की क्या बात उसने तो कहा हंसता इसलिए हूं कि मैं पिए हुए था इसलिए गिरा मैं मूरख और फिर एक दूसरा मूर्ख आ गया वो भी पिए हुए था इतना भी होश नहीं कि पिए हुए हो मुझको उठा के चलने लगा सो वो गिरा उसने और मेरी हड्डियां छोड़ दी और फिर चार और मूरख खा गए उन्होंने तो गजब कर दिया उन्होंने स्ट्रेचर बना ली कैसे बना ली गमछा वगैरह बांध के क्या किया पता नहीं वो गमछा फट गया वो फटी जाने वाला था हंसता हूं ये देख के कि जिनको अपना होश नहीं वो दूसरों को सहायता दे रहे हैं दूसरों की सेवा कर रहे हैं अपने आप तो मेरी कुछ ही हड्डियां टूटी थी ये तो दूसरों की सेवा में टूटी ये तो दूसरों ने जो सेवा की मेरी उसका फल भोग रहा हूं सेवा उनने की मेवा मैं खा रहा हूं <laughs> सो कभी कभी हंसी आ जाती जब हंसी आ जाती तो शरीर में थोड़ी हिलन होती उससे बहुत तकलीफ होती आदमी बेहोश है पट्टियां ही पट्टियां बंधी सब तरफ बेहोशी है होश का पता ही नहीं किरण का भी पता नहीं अंधकार ही अंधकार है अमावस की रात है और वीणा तुम मुझसे पूछती हो मैं हंसता क्यों नहीं चाहता हूं हंसू तुम्हारी हंसी में सांस दू लेकिन नहीं दे पाता तुमको भी क्यों हंसाता हूं उसका कारण जब देखता हूं किसी ने जवाई ली जब देखता हूं कि कोई झपकी खाने लगा तो सिवाय इसके कोई और उपाय नहीं कि कुछ कहूं कि तुम्हें हंसी आ जाए हंसी आ जाए तो थोड़ी नींद टूटे तो तुम थोड़े जगो तुम थोड़े होश में आ जाओ तुम्हारी नींद तोड़ने के लिए बीच बीच में तुम्हें हंसाता रहता हूं नहीं तो तुम कभी के सो जाओ एक पात्री बोल रहा था एक आदमी सोया ही नहीं घुर्राने भी लगा उस पात्री ने कहा भाई धीरे धीरे क्योंकि और लोग जो सो गए उनकी नींद न टूट जाए अगर मैं तुम्हें हंसाऊं ना तो तुम सब कभी के सो चुके हो धार्मिक सभाओं में लोग सोने का ही काम करते इसलिए मैं अपनी धार्मिक सभा को जितनी अधार्मिक बना सकता हूं बनाने की कोशिश करता हूं <laughs> नहीं तो लोग सो जाए धर्म तो समझो नींद की एक दवा है डॉक्टर हैं जो भेज देते हैं धर्म सभाओं लोगों को जिनको नींद नहीं आती कि कभी ना आए ट्रैंकुलाइजर काम ना करे कोई फिक्र नहीं धर्म सभा में चले जाओ वहां नींद जरूर आ जाएगी आने वाली वही राम की कथा वही सीता मैया वही राम वही हनुमान जी कब तक सुनोगे सदियां हो गई सुनते सुनते सोोगे नहीं तो क्या करोगे सो ही जाओगे और धर्म की बातें थो थी सैद्धांतिक शास्त्री किसको रस है जीवन ऐसे ही विरस है और ये धर्म की बातें और विरस कर देती मैं अपनी सभा को धार्मिक सभा नहीं बनने देना चाहता ये तो मैं खाना है और इसे मैं मैं खाना ही रखना चाहता हूं इसलिए बीच बीच में जब तुम भूल जाते हो तुम्हें याद नहीं रहती तुम समझते हो कि धर्म सभा चल रही कि धार्मिक प्रवचन चल रहा है तब मुझे कुछ ना कुछ अधार्मिक करना पड़ता तुम्हें याद दिलाने को नहीं भैया ये धर्म सभा नहीं है तुम गलती से यहां आ गए अगर धर्म सभा में आए हो तो ये तो महफिल है ये तो मस्तों का जमघट है ये तो रिंदों का सत्संग है पियकड़ों की जमात है तो तुम्हें हंसा देता हूं ताकि तुम सो न जाओ मगर मैं नहीं हंस सकता उस दिन हंसूंगा जिस दिन देखूंगा कि तुम सब जाग गए अब तुम्हें हंसाने की कोई जरूरत नहीं रही जिस दिन मुझे तुम्हें नहीं हंसाना पड़ेगा उस दिन यहां बैठूंगा और हंसूंगा हाँ फिर तुमसे कुछ कहने को नहीं रहेगा अभी तो तुम्हारे साथ मेहनत करनी और जगाना किसी को भी जगाना उपद्रव का काम है क्योंकि सोने वाला हर तरह की कोशिश करता है कि मत मेरी नींद में बाधा डालो मत मुझे उठाओ अभी अभी तो नींद लगी अभी अभी तो सुबह की ठंडी हवा चली और आप जगाने आ गए मैं तीन बजे रात उठा करता था विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था तो जिसको भी ट्रेन पकड़नी हो कुछ करना हो वो मुझसे कह देता था कोई प्रोफेसर कोई डीन कोई वाइस चांसलर कि भाई उठा देना मुझे पांच बजे मैं तीन ही बजे उठा देता <laughs> वो देखते घड़ी करे अभी तीन ही बजे तो मैंने कहा आप थोड़ी देर और सो लो साढ़े बजे फिर उठा देता तुम सोने दोगे कि नहीं पांच बजे मुझे जाना है। कहते थोड़ी देर बाद उठा देंगे मैं चार बजे फिर उठा देता वो हाथ जोड़ लेते वो कहते अब तुम कृपा करके हमें पांच बजे ही मत उठाना तुमने थका मारा फिर तो ये खबर फैल गई विश्वविद्यालय में कि मुझसे भूल के कोई ना कहे किसी को जाना होता तो यहां तक हुआ के एक सज्जन थे डॉक्टर रसाल हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे बड़े अच्छे आदमी थे मुझसे एक दिन बोले कि भैया कल सुबह मुझे पांच बजे गाड़ी पकड़नी तुम ख्याल रखना जगाना मत तुम्हें कहीं से पता चल जाए कोई तुमसे कह दे कि डॉक्टर रसाल को गाड़ी पकड़नी मैं तुमसे हाथ जोड़े लेता हूं जगाना मत गाड़ी चूके चूक जाए मगर तुम तीन बजे से जगाना शुरू कर देते हो लोग जगना ही नहीं चाहते चाहे गाड़ी चूक जाए चाहे जीवन चूक जाए मगर मैं यहां किए बैठा कि जगा के रहूंगा जो भी फंसा मेरे हाथ में उसको जगा के रहूंगा हिलाऊंगा डुलाऊंगा खींचूंगा तानूंगा हंसाऊंगा जो भी बन सकेगा करूंगा मारूंगा पीटूंगा जो भी बन सकेगा करूंगा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर थोड़ी देता हूं तुम्हारी पिटाई करता हूं अपने सोचो दयाराम पे क्या गुजरी होगी अब दयाराम दोबारा प्रश्न पूछेंगे समाप्त अब वो मनी मन में कह रहे होंगे कि हे प्रभु मेरे सब संशय समाप्त हो चुके अब मुझे कुछ नहीं पूछना अब मैं घर जाता हूं और वहीं शांत होने का प्रयोग करूं तुम्हारे प्रश्न तो बहाने कि मैं तुम्हें झकझोल सकू इसलिए तुमसे कोई था पूछो उत्तर देने का थोड़ी सवाल है कुटाई पिटाई करने का सवाल है उत्तरों से थोड़ी तुम जगने वाले हो उत्तर तो तुम पी गए सदियों सदियों में उत्तर पीने में तो तुम ऐसे कुशल हो कि शास्त्रों को पी जाओ डकार न लो आज इतना